रोममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममममम ृछेव शांति आश्चर्य चारुचरिया जननयन मनोमोहनी मुक्तवर्ग्या तम पूरापति वेदांत विद्या एक वेदांत अनुष्ठान है यज्ञशाला में बैठ के बोध करो और वेदांत विद्या हो ये कोई उपासना नहीं है मंदिर में बैठ के पूजा करो वेदांत विद्या हो ये कोई स्थान नहीं है चाहे बाहर नाक पर लगाया गाँव में बीच में लगाया लगाया करेले में लगाया खान का नाम वेदांत विद्या में वैकुंठ में जाने का नाम भी वेदांत विद्या है समाधि लगाने का नाम भी ब्रह्म विद्या है ब्रह्म विद्या माने हमारे जीवन में अपने ही संबंध में एक इच्छा अपने बारे में दूसरे के बारे में अपने बारे में एक झूल है भ्रम है उल्टी समझ है तो उसको बिताने का नाम ब्रह्म विद्या है बात दूसरी है इससे स्वर्ग का सूत्र मिल जाता है इससे पितर भी चढ़ जाते हैं इससे भगवान तो भी मिल जाते हैं इससे समाधि भी लट जाती है लट जाते समाधि लग जाए भगवान आके दर्शन दे दें दर्शन तो में पहुंच जाए सुख मिल जाए बादशाह का सुख मिल जाए कोई बात ये सब ब्रह्म पूजा के सामने कुछ है क्योंकि कम से फूल में मिलती है अपने बारे में जो तो क्रम है अपने बारे में जो तो फूल है जैसा जैसा लोग बताते गए बिना सोचे तो बिना समझे वैसा वैसा, वैसा मानते गए इसको अंध परंपरा आता है पर तो, अंध परंपरा तो, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेंट दूसरी भेंट के पीछे तीसरी भेंट हजारों तो, भेड़ अरे बहुमत तो है भाई भेड़ा एक बार क्या हुआ बिहार में एक ट्रेन जा रही थी वो बड़ी लाइन छोटी थी चार तो बिहारी थी बीच में से ट्रेन गुजरती थी एक भेड़ जोर से उछल के चार दीवारी पार की अब उसके पीछे पीछे हजारों भेड़ों ने चार दीवारी पार कर ली और वो रेलवे लाइन पर पहुंच गई रेलगाड़ी आई और सैकड़ों भेड़ कट गई थी तो ये भेड़ के पीछे भेड़ भेड़ के पीछे भेड़ ये ये जो काम दूसरे के बारे में नहीं है अपने बारे में किसी ने कोई नाम रख दिया तो वो नाम मार दिया किसी ने कोई जात बता दी तो जांच मार ली अपनी वही किसी ने कोई धर्म बता किसी ने कोई पढ़ा लिखा दिया उल्टा पल्टा संस्कार डाल दिया तो माननीय बिना सोचे विचारे बिना सोचे विचारे सबसे अपराध सबसे बड़ा अपराध सब मनुष्य के जीवन में जो हुआ है वो यही है कि वो है कुछ और अपने को मानता है कुछ सारा पाप इसी में निवास करता है और धार्मिक रामायण में कुछ सोता है यो न्यथा अन्यथा प्रतिपद्य से किम तेन न कृतम पापम चौरे आत्मा पहारेण है कुछ और अपने को मानता है कुछ और बोले उसने तो अपने आप को गवा दिया खो दिया अपने आप को खो दिया और उसने क्या पाप नहीं किया हमारे सारे बापों का निवास सिर्फ इस बात में है कि मनुष्य अपने आप के बारे में न सोचता है न समझता है नाम बदल दिया तो नाम भी बदल देते हैं उनसे देखो पहले हमारा नाम संकल्प पहले ब्राह्मण से सन्यासी तो हो गए और कोई हिंदू से मुसलमान हो जाता है, मुसलमान से हिंदू हो जाता है। कहीं कहीं हिंदुस्तान में ऐसी रिवाज है कि ब्याज होने के बाद लड़की की जात में जाकर मिल जाता है देखो लड़की अपने पति की जाग में मिल जाती है ये जात कदरी भी हमेशा साथ नहीं रहती है ना बदल जाती है गोत्र बदल जाता है जाति बदल जाती है जितने जैसा बता दिया तो वैसा मानते गए वैसा स्वर्ग वैसा नरक वैसा नजर वो ऐसी जात वैसा काम वो ऐसी ताक तो अपने ऊपर सारी दुनिया को थोप लेना जो कि हमारी नहीं है जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है ये बड़ा भारी अपराध है कसूर हो अपराध मानी कसूर बड़ा भारी, कसूर। बड़ा भारी कसूर। और इसी का संघ मिल रहा है मनुष्य के जीवन में जितने दुख हैं अगर ये भूल ना हो तो दुख तो तुमको छुएंगे ही कोई सुख हाथ के सामने से चला जाएगा कोई दुख हाथ छू चला जाएगा कोई दुख जरा दिमाग गर्म करके चला जाएगा कोई दुख जरा दिल को खिला के चला जाएगा दुख तो आवेंगे जाएंगे आपके पास रह नहीं सकते यदि आप अपने को जान रहे हैं तो कोई दुख आपके साथ छिपा नहीं सकता और तो जैसे फिल्म में किसी का मरना होता है किसी का जीना होता है किसी का बिछुड़ना होता है आज लगना होता है तो मालूम कब पड़ेगा बेहोसी का नाम ब्रह्म विद्या नहीं है होश हवा का नाम ब्रह्म विद्या कोई तो दुख छुएगा तो ब्रह्म विद्या माने नरक स्वर्ग में जाना आना नहीं सैकुंठ गोरोग में जाना आना नहीं और कोई बहुत बड़ा दर्शन प्रशन नहीं कोई ध्यान समाधि नहीं कोई उपासना नहीं वेदांत विद्या माने आपके अंदर एक झूल रह है उस भूल को निकाल सैंकड़ा ये अनुष्ठान नहीं है जबकि दादाजी के समान ये साधना नहीं है जो योगाभ्यास के समान ये उपासना नहीं है देवता की पूरा के समान समार्थ। ये समाधि नहीं है एक विद्या है विद्या प्रमाण विद्या है आओ व्याग करो व्यक्त करो विचारो मुख्य साधनम जीवन मुख्यवसाराया विद्याया मुख्य साधनम विचारो ब्रह्मण दुर्ब्रह्मा वह भगवान अब इसमें कहो कि विचार करते हैं बड़े भारी विचार हैं कहा तो विचार आप करते हैं कि भोग कैसे मिले ये विचार करते हैं और कौन कौन सा कारखाना खोले ये विचार आप आपको आगे हम निष्ठा कैसे हो जाए किसकी आपको आती है हम पैसे वाले कैसे हो जाए मान लीजिए क्या सूचना है बहुत दुखी है बहुत विचार है।, है इस विचार को विचार नहीं कहते ब्रह्म विद्या का विचार है ब्रह्म का विकास छोटे छोटे विचारों का जो ख्याल करेगा उसमें फंस जाएगा एक दिन एक आदमी को चार आना पैसा दिया हमक चीज ले आओ अब उसमें से उसने एक आने की दो पैसे की चोरी कर ली तो मालूम पड़ गया तो अब उसको दो रुपया कैसे दें जब वो चवन्नी में से चोरी कर लेता है तो उसको हजार दो हजार पांच हजार देंगे तो वो क्या करेगा जो तो कई छोटी चीज पर गिरता है वो बड़ी चीज पाने का अधिकारिक आपका बेटा थोड़े से रहने वाली चीजों में अटक गया है और थोड़ी दूर में रहने वाली चीजों में अटक गया है थोड़ी थोड़ी चीजों में अटक गया है साढ़े तीन हाथ की औरत साढ़े तीन हाथ का मर्द साढ़े तीन हाथ के शरीर में आपका विचार अटक गया आप आपका इतनी छोटी सी चीज पर विचार करने के लिए पैदा हुए हैं उसने हमको ऐसा दोष दिया उसने हमारी ओर एक तरह से देख लिया उसने हमारे साथ ऐसा कर लिया अरे बाबा खेब की तरह करोड़ दुनिया में कौन चार ढोलता है कौन तो क्या करता है क्या मतलब है तुम्हारा ये तुम्हारी बुद्धि ये तुम्हारा जीवन छोटी छोटी जीवन चीजों में लड़ने के लिए नहीं है जिसकी उम्र सबसे बड़ी है जो उम्र की कैद में नहीं है उसके बारे में तो सोचो कभी वो कौन है कब तुम हो जो शरीर के जेब खाने में नहीं रहता है जरा उसके बारे में तो सोचो तो वो कौन है गौतम और दुनिया में आग लगने से बज्जर पढ़ने से तुम्हारे आनंद में कोई बाधा नहीं पड़ती वो कौन है गौतम हो वो आनंद सुनो कुछ जरा विचार का जो विषय है उसमें परिवर्तन करना पड़ता हो विषय माने हम किस चीज का विचार करते हैं धान में नमक ज्यादा पड़ गया और ऐसे चिड़चिड़ आए दान खाते समय कि भोजन का मजा तो गया ही दिन भर के लिए दिमाग खराब हो गया तो ये का दिमाग और बिगाड़ा घर का दिमाग और बिगाड़ा और एक एक रस्ती एक मासे नमक ने तुम्हारे दिमाग को चाट दिया तो विचार करो बड़ी चीज का विचार करो छोटी चीज का विचार मत करो हम कलकत्ते गए थे ब्रेक ने बताया हमको मजेदार मजेदार अब ये किसी पर अक्षेप आप लोग समझना वहां हमको ऐसा सुनने को मिला हम लोग कहते हैं कि जब एक पंजाबी आता है करते हैं, एक बात की खोज करता है कि हम किसी टैक्सी के ड्राइवर पैसे बनाए एक बंगाली जब आता है देहात से तो वो खोजता है कि हम किसी आपस में क्लर्स कैसे हो जाए बाबू कैसे हो जाए कोई महाराष्ट्र आता है तो सारे को अपने हाथ में करना चाहता है दक्षिण पर जब मारवाड़ी आता है तो सोचता है कि ये मोटर कंपनी हमारी कैसे हो जाए वो टैक्सी का ड्राइवर होना नहीं चाहता वो समूची मोटर कंपनी को अपने हाथ में करना चाहता है तो भाई ख्याल भी तो बड़ा होना चाहिए तुम्हारा तो ख्याल भी बड़ा नहीं है ब्रह्म का विचार ब्रह्म का विचार विचारो ब्रह्म ब्रह्म का विचार करना ब्रह्म माने देख वस्तु लंबाई चौड़ाई आज चल पड़ आज दल करता हूं इसका नाम काट हुआ यहां वहां इसका नाम देश हुआ ये वो, इसका नाम रत्स हुआ ये ये हुआ मैं मकसद हो यहां वहां मकसद हो ये सब जितने प्रांतीय राष्ट्रीय विचार हैं वो देश के विचार की सीमा में आते हैं वो और जो करते सांस्कृतिक में ग्रांथिक जो विचार है स्थानीय विचार में आता तब सर प्रतिशत स्थानीय विचार चालीस प्रचार पहले है क्या पाप पहले क्या सात पहले है क्या अब सूच के करो वो तो बीत गया लौट के आने वाला अब तुम्हारे पिताजी जो पगड़ी बांधते थे वो तुम बांध के बाजार में निकल नहीं सकते हैं चाहे प्राचीन संस्कृति की जितनी तारीफ करो लेकिन पिताजी वाली हो बगल बंदी भी नहीं आवेगी और पिताजी वाली पगड़ी भी नहीं आवेगी हाँ व्याख्यान देना होगा तो कहोगे प्राचीन संस्कृति बहुत अच्छी है याद कर कर क्या बोलो शायरी मर गई जब जिंदा न होगी आरो कर उसे दिल्ल कुराना हर गए शिहाली का है बहुत मजबूत है शायरी मर गई अब जिंदा में होगी यारो या करके कर उसे दिल में उड़ाना हर के अब से दिल क्यों उड़ाते हो अपने दिल को ठीक तो विचार ही छोटी चीज का नहीं करना बड़ी चीज का विचार करना और बड़ी चीज का विचार करना तो जो सबसे बड़ी चीज है उसका विचार करना तो फिर सबसे बड़ी चीज क्या है इसका विचार करना कौन सी पुरानी संस्कृति लोगे और पहले साधे जो कपड़े नहीं पहनते थे और फिर लंगोटी लगाने लगे फिर कटिवस्त्र बांधने लगे फिर तिरुआ कपड़ा पहनने लगे इनमें से प्राचीन संस्कृति कौन थी पहले सीधा कपड़ा नहीं पहनते थे और कर्म काटते थे शास्त्र में विशेष न न देना न गेना पारक के विशेषताव करोगी सब सिला हुआ कपड़ा पहन के जला हुआ कपड़ा पहन के और दूसरे का पहना हुआ कपड़ा पहन के अपना नित्य कर्म नहीं करना चाहे कौन जब कौन संस्कृति तो रेशमी कपड़ा पहनने उन लोगों ने कहा कि रेशम जो बनता है ना उसको तो जो कीड़ा बनाता है उसको पानी में उबाल के तब रेशम निकाला जाता है इंसान से लगता है सूती कपड़ा होता है तो, तो, तो, तो, तो नै सिपट जाते हैं कल नंगे हो गए डरने ही नहीं चाहिए अब कह हैं अपने मन को छोटी जगह में मत उठाओ, छोटी छोटी बातों से उसको संग मत करो छोटी छोटी बातों से उसको घायल मत होने दो परम पर परमात्मा का विचार करो दे तेरे में जो करो गुरो गुरो संसार नारायण को बैठ अपनों हवन त्योहार अपना अपना घर तब साफ रखें तो सारी दुनिया साथ करो तो विचार करो ब्रह्म काम इससे प्राप्त होती है भ्रम विद्या वेदांत ज्ञान वेदांत ज्ञान से ब्रह्म की निवृत्ति है और हम की निवृत्ति का जो फल है वो इसी जिंदगी में देखने में आता है जीवन वक्त हो जाया बोले भाई साधन तो बहुत कुछ करने की बात बताओ, हूं की बात बताओ। हूं क्योंकि जब तक दांत हाथ के ग्राहक को उठा के मुंह तो में नहीं डालते हैं तब तक तो मुंह में नहीं कर, पहुंचता तो खाने को मिलता है कुछ करने पर तो खाने को मिलता है ये हमारी आदत है वो। जब फैक्ट्री खोलते हैं तब कपड़ा बनता है जब खेती करते हैं तब अनाज पैदा होता है तो दुनिया में ब्याह करते हैं तब अच्छा होता है तभी न हो ऐसा तो कुछ करने पर कुछ होता है इसलिए हमको तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए कुछ करने की बात बता करने में बिना ये लोगों को संतोष नहीं होता है तो ये असल में सब कुछ दुनिया में संसार में सब कुछ करने से मिलता है तो ऐसा संस्कार जिसके मन में बैठ गया है वो यही सोचेगा कि कुछ करने से ब्रह्म ज्ञान बढ़ेगा ये रही है बोले ऐसा क्या करें क्या पैदल पूछते क्या आए तो ज्ञान होगा फिर पूछते क्या करें तो ब्रह्मज्ञान होगा फिर क्या सोचे तो ब्रह्मज्ञान होगा, तो होगा। किससे प्रेम करें तो ब्रह्मज्ञान होगा कौन खुश होगा तो ब्रह्मज्ञान देगा ये दुनिया में सब चीजें ऐसी ही मिलती है कुछ खुशामद से मिलते हैं कुछ करने से मिलते हैं कुछ खाने से मिलते हैं कुछ भोगने से मिलते हैं देखो दूसरी चीज हो सब ऐसा होगा अपने आप को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल उल्टी बिल्कुल निराशी रीति है कि अपने आप का ज्ञान साक्षात् कैसे हो सत्यम सपो सम धर्म प्रजाद अग्निहोत्रो न्यासैतुपुत्रतापो न्यास सत्यो जुब्रम हो उसको सत्य का प्रेमी होना जरूरी है क्योंकि जिसको सत्य से प्रेम होता है वो सत्य की खोज करता है घर देखो तो ये काम करना है ये बात भूलनी है, है। कहीं हमने मालूम नहीं किया कि सिंचाई क्या है तो क्या का क्या बोल देंगे तो पहले सत्य को जानेंगे तब ने सत्य बोले कर्तव्य को तो समझेंगे तब न कर्तव्य करेंगे तो बोले भाई आप यदि सत्य वस्तु का साक्षात्कार चाहते हैं तो सत्य के प्रेमी बने सत्या और जो झूठ का प्रेमी है वो सत्य का दिखा सकते जो क्या क्या क्या जरूरत है जानने के अगर चाहे कुछ भी हो हमको तो लड्डू चाहिए ब्राह्मण बोलता है चाहे बिहार के लड्डू हो और चाहे श्राद्ध के लड्डू हुए हमको श्राद्ध बिहार में क्या मतलब हमको तो लड्डू खाने को चाहिए धर्मशास्त्र में लिखा है कि श्राद्ध का लड्डू खाने के बाद तुरंत स्नान करके कम से कम एक गायत्री का जब करना चाहिए ऐसा लिखा अब ब्राह्मण का हमसे क्या मतलब है कि श्राप है, है कि क्या है सूतक है कि है, हमको तो लड्डू से मतलब है तो, तो वो ब्रह्म का जिज्ञास नहीं होगा वो हो, वो तो ये देखेगा कि लड्डू का माना जाएगा एक पति ने अपने पत्नी से कहा आज रसोई मत बनाओ, हो हाँ। तो पड़ोसी के घर में जा है वहां बोले कर जाओगे तो पत्नी ने कहा कि निमंत्रण तो आया ही नहीं है तो बोले निमंत्रण तो नहीं आया है तो क्या आप तो जाएंगे बोले शायद कोई कह दे बोले कोई कह देगा तो कौन अपनी जानते हैं है? अरे चले आएंगे चले आएंगे तो भाई जो सत्य का प्रेमी होता है वो सत्य का जिज्ञासु होता है और उसके अनुसार आचरण करता है और जब तुम्हें लघु ही चाहिए सत्य चाहिए ही नहीं धर्म चाहिए ही नहीं तो सत्य की जिज्ञासा कहां से होगी अब सत्य के दे दे बारे में भी दो विभाग हैं उसको बोलना कि नहीं बोलना एक तब ऐसा होता है जो बोला नहीं जा सकता वो भी सत्य एक तब ऐसा होता है जो बोला जा सकता है आत्मस्य कैसा है वो कि बोला नहीं जाता तो वहीं से ये बात निकली है भाई मौन बोलना श्रेष्ठ है कि मौन श्रेष्ठ है अरे मौन श्रेष्ठ है देखो क्या बोलना क्या नहीं बोलना मौन की श्रेष्ठता क्यों है क्योंकि तो जो सबसे ज्यादा तट है अपना आत्मा उसको तो हम बोल के बता ही नहीं सकते आ, तो बाहरी चीजों को बोल के बता देंगे हाँ तो बोलने से तो ऐसा है अच्छा यदि बोलना ही पड़े तो क्या करना बोले भाई ऐसे अंग कुछ ऐसा अंग बैठा लेना कुछ ऐसा अंग बैठा लेना कि उसको जो सुनय है उसको तकलीफ आओ तीर मारना सलवार मारना और दपान से मारना दोनों ने खोल फर्क से हिंसा होती है दोनों से मनुष्य के हृदय में टोल नहीं तो बोलना तो क्या बोलना बोलनाकारी हो तो बोलना प्रिय शब्दों में बोलना मित्र थोड़े हैं बोलना मित्र बोलना हित बोलना सत्य बोलना समय समय है बोलना समय के अनुसार रात हम भोजन कर रहे थे और आज रात की बात करते ऐसी जुलाब की चर्चा करे सिर्फ तो बाद में तो हमें खुद भी शामिल हो गया उसमें मैंने कहा धरो भाई मना करने से सत्य कि हम भी हार जो कर रहे <laughs> कौन सा गुलाब अच्छा काम करता है इसकी निमानता खुद लगेगा <laughs> तो सत्य सत्य न बोलने का सत्य एक है और बोलने का जो सत्य है उसमें हित होना चाहिए सत्य होना चाहिए प्रिय होना चाहिए और संरक्षित होना चाहिए एक सत्य है और दूसरी बात है अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो थोड़ा संजम का अभ्यास करना पड़ेगा संयम माने और अपने को तकलीफ सहने का अभ्यासी बना ले समय से भोजन न मिले अपने मन का कपड़ा न मिले अपने मन की बात कोई नहीं करे तो बात न जाए फड़क होता है। अपने जो बता रहे हैं दूसरे को न बताए प्रत्या का अर्थ होता है अपने को तो बताए गीता का सिद्धांत है कि दूसरे को जो आप खिलाते हैं वो ईश्वर होता है और स्वयं जो संयम करते हैं उसको देखकर ईश्वर प्रकाश है। दूसरों को खिला के हमारे गांव के साथ एक सच्चंद हो पहले बहुत धनी थे पीछे बहुत गड़े हो गए तो एक दिन मैं उनके दरवाजे के पास से निकलाट किया है हम लोग दूर कर उसके प्रणाम जो अपने से बड़े को देख करके खड़ा नहीं होता है वो आलसी है उसके जीवन में आलस है तो आनंद होने से उसकी जो कर्म शक्ति है उसका लोप हो जाएगा फिर वो कोई ऐसा काम दुनिया में नहीं कर सकेगा जो अपने से बड़े को देखकर उसका आदत करने के लिए खड़ा तक नहीं हो सकता उसके भविष्य की जन्मकुंडली बनने वो आलसी है वो निकम्मा हो जाएगा और उसकी प्राण शक्ति का लोप हो जाएगा तो मनुस्मृति मेत्री प्राणाम ब्राह्मण की गून खबिर आयत परंतु तो खाना तो विवादाभिया पुनः प्रतिपद्य है बड़े को देखकर खड़ा होने में आलस्य न करे और शीर्ष काल बिना तो समझो कि अपने जीवन में आगे सफलता प्राप्त करेगा नम्रता भी इसके जीवन में रहेगी और कर्मण्यता भी कर्मशीलता भी इसके जीवन में रहेगी ये दोनों का नमूना हमें मनुस्मृति के साथ अपने को तो संगम में रखना तब आप रंग में युद्ध भूमि में अरे, जंगल में रण में बाल में जहां रहेंगे वहां बिना पानी के भी थोड़ा रह सकेंगे चार घंटे चाय न मिले तब भी रह सकेंगे एक दिन समय से भोजन न मिले सभी रह सकेंगे अपनी आदत ठीक रखने के लिए सुधारने के लिए अपने के हो अपने भविष्य के जीवन में ज्यादा तकलीफ न हो तो कभी कभी महाराज हवाई जहाज पर उठे चलने वाले जब जंगल में हवाई जहाज गिर पड़ता है ना और बच रहते हैं और ईश्वर कृपा से बच जाते हैं और तो वहाँ पानी न मिलने का चाय न मिलने का भोजन मंदिर में सब शरीर सबके जीवन में कभी कभी ऐसी बात आ सकती है पानी का जहाज जब डूबता है सट्टे पर सटे पर उनको तहरना पड़ता है तो अपने जीवन में तपस्या देंगे तपस्या, तपस्या माने संयम इसको स्ोरत और एक दिल्ली बोलते हैं सबको को तो ये क जो है उसको लहवा है और क जो है वो इक्कीसवा आप गिन लेना क से कहते गिन उसको लहवा ख और इक्कीसवा कौदश धर्म और एक विंसिक प्रकार के सोडश प्रकार के अधर्म का निराकरण और 21 प्रकार के सद्गुणों का धारण ये तत्व में आता है तो हाँ। कभी कभी इंद्रियों में उत्तेजना आती है अच्छा ये नहीं समझना कि उत्तेजना आ गई तो हमारा सत्यानाशन है ऐसा नहीं समझना कि हम देखते हैं दो बरस के बच्चे के शरीर में भी उत्तेजना होती है। वो दो बच्चों से जिसका काम करता है वो एक शरीर का प्राकृत स्वभाव है तो यदि बड़े आदमी के शरीर में भी कठिन पाँव डर जाए किसी प्रकार की उत्के आ जाए कच्चे पांव पीर रहे हैं हाथ मार रहे कच्चे मौत मिल तो हैं यदि बड़े जीवन में भी कभी आ जाए तो उसको रोकने का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर होना चाहिए यदि आप ये चाहते हो कि जो मन में आवेगा तो डोलेंगे तो आपका सामाजिक कर दी चले जाओगे लोग जो मन में आवेगा कोई करेंगे तो आप भले मन थोड़े जाएंगे गुंडे हो जाएंगे क्योंकि तो मन तो गुंडा सलेश और मन तो गुंडा नहीं उसके साथ जीव को भी गुंडा बना दिया और उसके साथ हाथ को भी गुंडा बना दिया जहां मन आया वहां चले गए जो मन आया खा लिया जो मन में आया कर दिया तो ऐसा तो कटुरुख भी नहीं करते हैं ये आवारा गर्दी का जीवन अपना नहीं होना चाहिए सबसे बड़ी साधना में संस्कार तो की कोई चीज हमारे ऊपर हाफी न मन का एकाग्र होना बहुत कीमती नहीं है मन का समाधि में जाना भी बहुत कीमती नहीं है और मन का अच्छे काम में लगना भी बहुत कंटीविटी नहीं है जहां हम चाहें वहां लगे और जहां हम न चाहें वहां न लगे मन का काबू में रहना महत्वपूर्ण है अपनी अपनी इच्छा से वो जाके चले आदमी के घर में बैठता है तो अपनी इच्छा के अधीन हो जाएगा तो कभी बुरी जगह भी जाके बैठेगा आज अपनी इच्छा से अच्छी चीज खाता है कल उसकी इच्छा होगी तो बुरी चीज खाने लगेगा क्या मन नौकर है उसका आज्ञाकारी होना ये उत्तम वस्तु है आज्ञाकार मन को आज्ञाकारी बनाओ वश में रखो जब यदि मन के बश में हो गए बच्चों को बुरी आदत क्यों पढ़ती है तो अपने हाथ को काबू नहीं कर सकते अपने चीज को कुछ में नहीं रहते हमें में बोलने में करने में बच्चों का जीवन जो खराब होता है वो तो वशीकरण का अभ्यास मां को देख के बाप को देख करके बसवे रखने का अभ्यास उनके अंदर नहीं होता है खूब हाफी पाठ क्या तो करेंगे हमारे गुरु जी और क्या करेंगे हमारे माँ बाप खूब घर अपने मन को हम जहां लगावे वहां लगे हम जहां से हटावे वहां से हटे और इसका नाम काम होता है अब एक बात आपके सुनातन आप शांति असल में शांति एक ऐसा सदगुण है असल कैसे आप कैसे कर सकते हैं आपके मन में शांति हो हिंसा से आप कैसे बच सकते हैं आपके मन में शांति हो असत्य के अभाव का नाम सत्य शांति है हिंसा के अभाव का नाम अहिंसा शांति है चोरी के अभाव का नाम अत्येय शांति गांव के अभाव का नाम ब्रह्मचर्य शांति है और लोग के अभाव का नाम अपरिद्र शांति है शांति एक है और दुर्गुण बहुत असल में दुर्गुण बहुत है दूध बोलना होगा अलग किसी को सताना होगा अलग किसी की चोरी करनी होगी अलग दुर्गुण सब अलग अलग होते हैं और दुर्गुण हजार होते हैं क्योंकि शांति जो है ये सबसे बड़ा काम काम करने का टूट जो है ना वो बहुत कम टूर कर नारा है, आप नाराजग्र जो ना हम जानते हैं आप लोगों से बड़े बड़े दाने है। तो हैं अच्छा सौ आदमी जिंदा रहे इसके लिए डाक और एक आदमी जो धर्म की शिक्षा देने वाला है जो सबको संजन की शिक्षा देने वाला है जो प्यार की शिक्षा देने वाला है उसके तो जीवन निर्वाह की जरूरत है। सौ मूर्ख जिंदा रहेंगे उसके संसार का कोई रूप और ए, एक विद्वान तो एक धर्मात्मा एक सदाचारी जिंदा रहेगा तो वो फिर लाखों को धर्मात्मा सदाचारी तो बना सकता है ये शास्त्रीय दान की दान मैंने बताई हो इसीलिए उसने बहुत बुद्धि काम कर है मतान नहीं रहे तो रूप करके धर्म के शिक्षक दी जा सकती पहले ऋषि तो को ऐसा करते कोई क्षेत्र न चले कर्मचारी को गाँव से शिक्षा मांगते परंतु जब यदि पढ़ाने वाला ही जनता नहीं रहेगा हमारे जनता वर्ग को की ऐसी बहल रहे हैं बता तो गंगा जी के किनारे पड़े हैं फिर जाएंगे इस दर्द उसमें कोई नहीं देगा कुछ गोबर गोगलो बहुत ज्यादा चारों तरफ मानसी भरत को मतदान करें हैं लोग कभी होने में नहीं जाते हैं कहीं जब भी नहीं है बस हमारे वृंदावन में जय जर्वाला मंदिर में एक मिनट का देना होगा करोड़ों उसे लगा के उस समय बना होगा कई सौ उठने कमरे काला बंद्रे प्रभु पर हमारा धर्म हमारा ज्ञान हमारी शिक्षा हमारी संस्कृति है ना जिंदा रहे एक ज्ञानी रहेगा तो लाखों ज्ञानी बन सकते हैं पर तो लाखों को तो लाख बदलाव लाख लाख गुंडे जिंदा रहेंगे तो वो तो लोगों का थोड़ी उपचार करेंगे इसलिए तो देते कार्य दे पात्र सर दारण प्राप्त करने के बात दान के लिए भी नकल दान प्रथम करते जैसे नए मनोज जी कहते हैं दान भी करो परंतु शहर उससे मर जाओ ऐसा काम नहीं करना जैसे और पहले अपने जो नौकर डाकर है ना उनका तीन बरस का बंदोबस्त करके और तो सब घरे भरे जैसे करने चाहिए नौकरों से तो बेगाड़ नहीं लेनी चाहिए उनसे सरकार में कमी नहीं करनी चाहिए आज हमारे घर में आज यज्ञ है तो इसमें संघोध कर रात से नज जाओ तुम्हारा भी कर्तव्य है कि जज नहीं सहायता करो अरे बाबा उनसे ज्यादा काम लेते हो तो उनको ज्यादा देना चाहिए हेमाधुरी नाम ग्रंथ है वह चतुर्भद चिंता नहीं उसका नाम है क्योंकि तो हिमाधुरी राजा ने उसका संग्रह किया है इसलिए उसके विभाग उसमें एक काम उसका मताया अब किसी की कि मदद नहीं है कि उसके गुद्वारा साहब नहीं एक वीर विद्रोदय ग्रंथ है उसमें कान प्रकाश कां नयुक्त सारा गर्माघों में इस कृत्य कौमुदी में एक ही उदग्रंथ कान से संबंध में महा प्रजा विमय करना चाहिए प्रजा का पालन करना चाहिए यह भी करना चाहिए योग करना चाहिए साधन बोचना है सबसे बड़ा साधन पाव है क्योंकि ये बड़े आदमी लोग जो होता है ना तो कहते तो तो हैं जो सबसे बड़ा वही होता छोटा का हम पहली सीढ़ी पर दूसरी पीढ़ी पर भाव नहीं रखेंगे हमको स्थल के जो आखिरी पीढ़ी है उसी परमको सबसे बड़ा जो हर मेको तो होता सबसे बड़ा साधन विचार कम होगा माने ब्रह्म विद्या का साक्षात साधन तो विचार है विचार से ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है समझ ज्ञान होता है वो विचार ब्रह्मता बनाते हैं तो ब्रह्म का जब विचार होगा ब्रह्म का विचार होगा कर आप दूसरे विचारों से अपने मन को हटा लेंगे कर आप लोगों ने स्वामी विद्यानंद जी का व्याख्यान करना होगा और बोलते थे ऐसा होगा कर ऐसे बोलते थे ये ऐसे और जाते जो माला गले में होते थे ना हाँ हाँ वो थोड़ी घर को जब ऐसे गला होगा वो थोड़ी घर कर जाते पूरा व्याखान होते होते उनकी माला उनके गले में आ जाते ऐसा होगा साथ ऐसा करोगे साफ हाँ तो बड़ी सारी मंगलेश्वर से विद्वान से आ करेंगे हमारे बजे एक भारत होगा काम करेंगे उनका बड़ा भाई था ने है अहमदाबाद में उनकी स्थिति स्वामी प्रधानमंत्री महाराज बड़े बड़ा काम होता है। बाबा सबसे बड़ा सबसे बड़ा विचार का साधन क्या है उसको बोलते हैं न्याय उसका सबसे अधिकार न्याय कातम तक, से होगी सेव हर पीड़िंग कदर जाती है आपके घर में खाने पीने की बहुत चीजें हैं उनको रखने दीजिए लिए जहां का आप जो बहुत सी फैक्टरिंग चलते हैं उनको वहां रखें। और हड्डी मार काम का शरीर है उसको वहां रखें। अपनी अपनी जगह पर तो कर आप यहाँ सबारत आपका काम मुबारत आपकी भीड़ मुबारक अपनी जगह पर रहे हो से निचराम आप अशिक्षित है खोल देना जो चीज जहां है उसको वहां खो देना उसका भोज अपने सिर पर नहीं लेना और उसको पकड़ना नहीं किसी चीज का बोझ दुनिया का अपने ऊपर दोगे तो आप जो नहीं कर सकते और किसी चीज को जोर से पकड़ोगे कोई तो है ना यहाँ बच्चे कोई ठीक है यहाँ नहीं बैठेंगे वहां बैठेंगे अब जब हम चिंता कर लेंगे कि नहीं हम तो यहीं बैठेंगे तो भ्रम अधिकार नहीं होगा वो। यदि खान के लिए लगना कर देंगे मत के लिए मुकदमा चल जाएगा ए? तो भ्रम अधिकार अच्छा बोले भाई हम तो इन्हीं को साथ रहेंगे इन्हीं के साथ रहेंगे गुरु जल्दी आदमी को टपड़ जाओगे तो क्रम तो विचार नहीं होगा तो आदमी तो का विचार होगा इसको तो कैसे रखते हैं इसको कैसे खिलाफ है तो कैसे खिलाफ है न किसान अवगनी को शिक्षार्थियों को बात करके नहीं रखना चाहिए पर जगह की आसक्ति व्यक्ति की आसक्ति तभी अंतर दृष्टि दुनिया में जितनी चीजें हैं वो हमारे थोड़ी हुई है हमने सतो वक्त अखंड आत्मा का विचार कर रहे हैं किसी चीज को पता के खान की आवशक्ति हम दूध पिएंगे का विचार करें जब दूध नहीं मिलेगा उसमें धर्म विचार करता होगा वो तो विदायत करेंगे खान की आवश्यक वस्तु की आवशक्ति जैसी की न्यास कर देना वाले चाह जो है उसको गलत छोड़ देना दान में और न्यास में फर्क होता है अपना स्वस्थ अपना हक हटा के दूसरे का हक कायम करना इसका नाम दान है आज तक हमारी थी अब आज तक भारी हो गई तो गोदान हो गया अच्छा देखो का काम नहीं होता है आज तक ये दचरा हमारा था और आज से हम इसको छोड़ देते हैं छोड़ लेते हैं माने पता अच्छा हो गया तो न्यास माने क्या होता है संसार तो तो की संपत्ति का दान तो तब है जब हम अपने हक की जगह दूसरे का हथ बढ़ा रहे हैं स्वस्थ पूर्वक हमारा बाधन अपना हक हाँ मिटाकर दूसरे का हक हाँ बनाना इसका नाम काम है और अपना हक हाँ छोड़ देना और किसी का हक हाँ नहीं बनाना जो चीज रहा है वहां वह भी सड़ रहे तो आप ब्रह्म विचार करने के लिए दुनिया को यथास्थान छोड़ दीजिए हटाने में भी तकलीफ होती है हटाने हो। में भी तकलीफ हटाने में भी तकलीफ जहाँ तो अपने विचार को भ्रमता विषय बनाइए तो सब साधनों में बड़ा साधन किया है ये सतर्कता ये ऐतिहासिक तो तो एक कक्षा में को बनाइए जिस चीज को तो हम समझना चाहते हैं वहां समझने का प्रयास अच्छा